चलता आप हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग राजस्थान गुड इवनिंग गुजरात और सभी मेरे साथियों जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को सलाम नमस्ते हमारी था और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे कि मैं अभी आप सभी को जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं रेडियो स्टूडियो से नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली से और दालिब ऑडिटोरियम के पास में बैठे हैं हम लोग और वहाँ पर मेरे साथ कौशिक जी हैं उनसे हम लोग वसुदेव कौशिक जी है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और यहाँ पर मैं एक विशेष कॉन्फ्लेंस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो किया आयोजन हो रहा है जिसमें प्रोग्राम चल रहा है पूरा दिन यहाँ पर जो है एक से लेकर रात नौ बजे से ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें ओपनिंग में खास ब्रह्म कुमारी शक्ति नगर से चक्रधारी दीदी आई थी उनके द्वारा उद्घाटन हुआ और अनुज जी भी आए थे उनके द्वारा भी ये विशेष कार्यक्रम का आगाज किया गया और इसमें अलग अलग जगह से पूरे 42 देशों से जो है फिल्म्स आए थे और उसमें तो कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स है जिसकी अभी स्क्रीनिंग चल रहा है माना फिल्म देख रहे हैं। लोग जो पाँच मिनट या दस मिनट है कोई आधा घंटे का है और अलग अलग सोशल मीडिया पे ये फिल्में बनी है जिसको सिलेक्ट किया गया है तो वो फिल्में हम लोग अभी देख रहे हैं और शाम को छह बजे से लेकर नौ बजे से कुछ कल्चरल इवेंट होगा और एक म्यूजिकल बैंड भी आया हुआ है वो अपना परफॉर्मेंस भी देगा और इसके साथ में जिन लोगों का फिल्म सिलेक्ट हुआ है कम 28 से 30 फिल्में सिलेक्ट हुई है उन सभी को सम्मानित किया जाएगा अवार्ड में नवाजा जाएगा तो ये कार्यक्रम मैं यहाँ देखने के लिए और लाइव करने के लिए और आप सभी को बताने के लिए कि कि कुछ हो रहा है दिल्ली में और रघबत में आपका वो अगली आवाज जो आप सुनेंगे उनकी आवाज़ सुनेंगे और वसुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्र में कम है लेकिन अनुभव उनके पास एक बहुत ज़्यादा है तो वो मैं उनसे बात करवाना चाहूँगा बहुत बहुत स्वागत है अच्छा परिषद धन्यवाद जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल जी को क्योंकि उन्होंने हमारे सांसदेशन किए एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक स्टार्टअप टेक्निकल कंसलटेंट हूं। हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि जिस भी में या को, uh, किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम लोग स्टार्टअप के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और एक बिजनेस जनरेट करते हैं सिमिलरली हमने देखा अच्छा है की है जिसमें वो लोग वो लोग सोसाइटी के अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं या जो भी, भी कमियां हैं उनको इस मूवी के माध्यम से भी को दिखा रहे हैं तो दोनों का मोटिव समोडर और मुझसे हम लोग उनको एज ए बिजनेस देखते हैं और ये उनको सोसाइटी को सुधारने के लिए और उससे इस दुनिया को अवगत कराने के लिए दिखा रहे हैं तो मैं काफी खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ तो पार्ट ऑफ दिस में ये जानना चाहूंगा की आपको हमारे बहुत सारे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 हेलो नमस्कार हाँ जी सर नमस्कार हाँ जी बोलिए कहते हैं सरस भगत जी जो गुजरात ऐसी बोल रहा हूँ जी जी जी जी जी और सर साहब तो दल पहुंच गए हैं दिल्ली से आप लाइव बता रहे हैं बात कर रहे हैं बहुत कस्टिया हो रही है सर आपने मैंने सोचा सब सुबह हुए की आप कहीं गए हैं तो बाहर तो जरूर आ के प्रोग्राम में लाइव जरूर हो गया मेरे साथ से बात कर रहे हैं <laughs> जी हमारे तो, मसदे कौशिक जी है जो स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया में जिस तरह से फिल्में वगैरह दिखाना या फिर उसको पॉपुलर करना ये सारी चीजें हैं वो करते रहते हैं उनसे हेलो हाय के जी हाँ, हाँ जी सर हेलो जी हाँ जी सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार और आपसे बात करते बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम हमारे जो आदि रमेश भाई जहाँ भी जाते हैं हम कुछ न कुछ अच्छी बातें लाते हैं और सबसे अच्छी बात करवाते हैं तो आप आज आपके रूबरू बात हो रही है जन्याद, जन्याद, जन्याद। तो बात खुशी हो रही है धन्यवाद धन्यवाद और जो आप जी हम सिलाई काम करते हैं और हरजम भक्त रेडियो ही सुनते रहते हैं आपकी बातें सुनते है आप आप तो जो है कार्यक्रम करते हो और आपको सुनाई दे रहा है और अच्छी से <laughs> अच्छी बातें भी सुनते हैं वहाँ से कि क्या हो रहा है दिल्ली में क्या हो रहा है राजनीतिगा सो मच जो दिन से बातें हो रही मेरी और मैं चाहूँगा की वकील आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए मैं मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था एंड इलेक्ट्रॉनिकेशन बैकग्राउंड मैंने देखा कि इंडिया आईटी सेक्टर काफी अच्छा तो वर्क एप्पल है अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जो मैंने बनाती थी काफी अच्छे क्लाइंट है जैसे की रोपड़ से लेके जेटरवेज को मैंने मैंने ही बना कर खड़ा किया है है टेक्निकल प्लेटफॉर्म <coughs> तो दो साल पहले मैंने अपना खुद का टाटअप ओपन किया जिसका नाम है पिंक स्टार एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो की केवल दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए है अभी के भी बट अगले साल तक मोस् हम लोग अगर सब कुछ ठीक ऑल तो ओवर इंडिया पहुंचेंगे पिंक स्टार में खुदा क्या है कि आप हर कोई किसी इंसान को जब भी, जब कभी कोई इंसान कोई परचेज करना चाहता है तो हमेशा ही डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए और आज की डेट में दो ऑप्शन होते हैं या तो ऑनलाइन परचेज करो या ऑफलाइन परचेज हाँ ऑनलाइन हाँ, हाँ. परचेज में अगर आप देखते हो तो आपको एक पर्टिकुलर ऑफर लेने के लिए काफी सारी रेस्ट्रिक्शन की चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है एक पर्टिकुलर ऑफर है जैसे केवल आपको पिज्जा पे ऑफर मिल रहा है बर्गर पे नहीं मिल रहा है या व्हाइट शर्ट पे मिल रहा है या फिर अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी पसंद आता है तो फिर आपको बोलते हैं कि केवल सिटी के बैंक क्रेडिट कार्ड से पे करो या एस बी आई से पे करो मतलब वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं और पर्टिकुलर पेमेंट मोड स्पेसिफिक होते हैं सॉरी <laughs> है। फिर देखोगे तो आप हमेशा ही जितने भी ऑफर आप देखते हो तो उसमें बड़ा प्यारिखा होता है टिल थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टी अक्टूबर राइट तो हमेशा ही टाइमेंड होता है उन लोगों के लिए फिर आपको बोलते हैं कि इतने रुपए का मिनिमम परचेज करो तो इतने रुपए का कूपन मिलेगा राइट? मतलब आपको बोलते हैं कि इतने रूपये आपको खर्च करने करने हैं अगर आपको ऑफर लेना है तो इसका मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो में नॉट ओनलाशबैक तो सिस्टम है की आप कुछ भी खरीदो कैसे ही पेमेंट करो कभी करो कोई कूपन कोड की जरुरत नहीं कोई मिनिमम पैसे की जरूरत नहीं चाहे रुपए का बिल हो चाहे रुपए का बिल तो आपको डिस्काउंट मिलना ही चाहिए तो हम लोगों ने कशिया एक ऐप बनाई थी जिसमें हमारे तक तो है जिसमे है रेस्टोरेंट बार कैफेलो पार्लर एंड कंपेशन आउटलेटो आउटलेट इसमें सब इसके पास जाओ जो भी खरीदा है खरीदो कैसी पेमेंट उन्हीं को करो डायरेक्ट बस वहाँ पे जो आपको बिल मिलता है वो हमारी एप के स्कैन करो और आपको अगर उससे बीस परसेंट लिखा हुआ है एक रुपए 20 पैसा और एक लाख रूपए 20,000 आपको वापस मिल जाता है और सबसे पहली बार बात हम लोग इंडिया की पहली एक ही कंपनी प्रोग्राम कंपनी है जिसमें आपके जो तो कैश कैशबैक पॉइंट्स आपको आ रहे हैं वो आप अपने बैंक में हार्ड कैश मनी ट्रांसफर कर सकते हो बहुत अच्छी बात आपने बताया पिंक के बारे में एप्लीकेशन के बारे में अभी दिल्ली में चल रहा है और आने वाले समय में पूरी दुनिया में हो जाएगी ऐसा आपने सोचा है तो हमारी और बेहद सारी शुभकामनाएं एक कॉलर साथ गड़ी गड़ी सा। जी जी जी। हमारे साथ जुड़े हुए है हमारे रमेश जी मतलब क्या मालूम कब कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही पता चला के रमेश जी को मैं जी जी जी जी तो कभी मतलब जहाँ भी जाते तो वहाँ से अच्छी अच्छी खबर देते है तो मैं भी बहुत मजा आता है चल, बहुत महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ की भी खबर दी, दी इनको लाइफ में बात करवाई थी आज दिल्ली से जुड़वा हम फिर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी जी शुक्रिया और हम तो यही चाहते हैं कि आप जहाँ जाओ जाँग वहाँ से जानकारी हमको देते रहे लाइफ में तो आप भी खुश हम भी खुश जी शुक्रिया, शुक्रिया। बारीलिए और आपको और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी दोस्तों और आपको हमारा प्यार बड़ा नमस्कार थैंक यू सांग। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं डेली ऐसी गालिब ऑडिटोरियम से जहाँ पर बहुत ही अच्छे फिल्म फेस्टिवल आयोजन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें देश विदेश से दे लोग आए हुए हैं अपने अपने फिल्म का जिनका सिलेक्टिंग हुआ है वो डायरेक्टर एक्टर्स और कुछ लोग आए हुए हैं उन सभी से भी मेरी बातें हो रही हैं उनकी कुछ इंटरव्यू उनके कुछ ट्लिप्स मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आने वाले समय में आप रेडियो पे उनको सुन पाएंगे और हमारे साथ एक और भी बंदे हैं उनसे बात करते हैं हेलो नमस्कार आपका नाम सर मैं अफरल अशरफ अच्छा हूँ और पूरे फेस्टिवल के दौरान जो कोआर्डिनेशन का काम था वो पूरा काम का जिम्मा मैंने संभाला था अच्छा। और अपना पूरा कि हमने देख किया की जितना हमसे वो बन पड़ा हाँ हमने पैतालीस देशों से कनेक्ट किया और पैतालीस देशों से तीन से तीस ज्यादा फिल्में आई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसा अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, कम होता है और कम इसीलिए होता है ये बात भी साबित हो जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में स्थापित हो जाना और इससे पहले कांस का वो रिकॉर्ड था कितना बड़ा फेस्टिवल है वाकिफ हैं तो इसके बाद फेस्टिवल का इंडिया में बढ़ रहा है लेकिन एक फिल्म को मेनटेन करके रखने की जरूरत वो है कि फेस्टिवल्स लगातार होते हैं लेकिन फेस्टिवल का जो ठीक है वो टूट जाता है फेस्टिवल एक होता है फिर खाते हैं फिल्मेकर्स आए फिल्म दिखाएगी उसके बाद नाता खत्म हो जाता है फिल्मेकर अपने घर अगले साल फेस्टुअल को पीवीएस हमारा ही मकसद है कि के साथी जो साथ जो फिल्म मेकर हमारे साथ आएंगे जो हमारे जब हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम एक साल तक पसीरा नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं होगा की अगले साल तक फेस्टुअल लॉन्च के समय से नाता हम लगातार लॉन्च करते रहेंगे हम सेमिनार्स करेंगे अलग अलग फिल्म मेकर्स के हम कराएंगे इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा कि नए लोग हैं जो सीख रहे हैं स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे बहुत बेहतरीन फिल्में बनाते हैं लेकिन उनकी फिल्मों को छोटी सी चीज रह जाती है जो बड़ा डायरेक्टर है जो बड़ी फिल्में बना रहा है वो समझता है वो क्या चीज है लेकिन जो नए लोग बना रहे हैं उनको वो समझने की जरूरत है आ, या ऐसे लोग आप देखिए बहुत दराज लोग हैं कई सत्तर सत्तर साल के ऐसे फिल्म मेकर्स है फिल्में बहुत अच्छी बना रहे सबको सीखता है उनके पास कोई फिल्म की डिग्री नहीं होगी या तो डिप्लोमा किए वो या तो डॉक्टर हैं या लॉयर हैं एल एल डी सी हमारा क्या मकसद है कि हम एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि हमारे विचार चल रहा है और के लिए बताना मेरे लिए कोई नहीं था लेकिन क्योंकि पूरा देश सुन रहा है इसे तो मुझे लगता है की बताना चाहिए और इससे उन लोगों का भी फायदा होगा की आने वाले दिनों में हम ऐसा डिप्लोमा लॉन्च करेंगे इस डिप्लोमा के लिए ना ही कोई एज लिमिट होगी ना ही आप कहाँ रहते हैं उसकी लिमिट होगी हम क्या करेंगे आपको प्रोजेक्ट देने आप जहाँ भी वहाँ से आप प्रोजेक्ट को अपने टाइम लिमिट के अंदर कीजिए भी और बैक टू बैक छह महीने की डिप्लोमा लॉन्च करेंगे हम लोग नहीं बड़े किस तरह का वो सिलेबस ये सिलेबस दो तरह से फायदेमंद होता है एक वो स्कूल के बच्चे जो तो और डिग्री कर रहे हैं फिल्म बनना चाहते हैं घर वाले बीटेक करा रहे हैं मेडिकल में भेज दे रहे हैं याकि वे लोग जो फिल्मी दुनिया में मतलब कि शॉर्ट फिल्म के दुनिया में बट उनके पास अगर कोई पूछता है अगर वो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं भाई क्या है तुम्हारे साथ फिल्म से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है फिल्म से रिलेटेड तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट होगा और लोग जो पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम कास्ट पर बहुत ही मिनिमम कास्ट हम लॉन्च क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है बेसिकली उनके लिए भी फायदा हमारे लिए फायदा हम उनको सिलेबस निभाएंगे हम उनको पूरा उनका जो होता है स्टडीज मटेरियल दे देंगे और उसके बाद से प्रोजेक्ट मंगवाएंगे और, और उनके प्रोजेक्ट जो आएंगे वो वो तो उनको डिप्लोमा मिलेगा अगर वो नहीं करते, तो उनको मौका दिया जाएगा। तो फिर से कोशिश कीजिए आप कोशिश करते वालों की कभी हार नहीं होगी क्योंकि हमने हमारा आगे का ये प्लान है बहुत अच्छी बात है आपने बताया हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुनकर कहीं ना कहीं एक नया अनुभव उनके पास आ गया होगा की किस तरह से फिल्में, बनती और, बड़ी फिल्में बनती और छोटे फिल्म मेकर जान और जानने की कोशिश यही है कहाँ चूक जाते हैं और उनको बड़े फिल्म में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है क्या कमी रह गई है उनको इन फ्यूचर उसको दूर किया जा सकता है ये चीजें होने वाली है इन फ्यूचर तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता आपने जो बनाए हैं उसमें आप सकते हैं और अच्छा काम करें और छोटे बड़े आपकी कामयाब रहे हैं और, और अच्छा, है, अनुभव मुझे भी हो रहा है शायद आप सभी घर हुए एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और दिल्ली में मैं यहाँ पर सवेरे सवेरे आश्रम एक्सप्रेस से उतर गया और उतरने के बाद सीधा आई, आई टी ओ ऑफिस है वहाँ उसके बाद बिल्कुल ये एक आ, मंदिर है मंदिर के बगल में ये गालिब ऑडिटोरियम है जहाँ से मैं आपको बातें कर रहा हूँ लाइव कर रहा हूँ प्रोग्राम तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसके बाद फिर जुड़ते हैं और भी बहुत सारे कलाकार हमारे बीच में हैं जो पूरे टीम के यहाँ पर आ, फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है उसके पूरे टीम के लोग यहाँ पर है एक और शख्सियत हमारे साथ है हेलो क्या नाम है राजकुमार राजकुमार जी क्या करते हैं वैसे आप मैं में शर्मित कर रहा हूँ और यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में आपका क्या योगदान है मेरा तो है ना इसके पर पर मैं अच्छा अच्छा <laughs> जी आपका नाम क्या है, है अच्छा। अच्छा। अच्छा। आपने क्या योगदान दिया तो है बहुत बड़ा योगदान है योगदान तो योग हम अच्छे ऐसी जानते हैं लेकिन अगर मैं अपने योगदान की बात करूँ मुझे तो फील्ड वर्क मेरे हाथ में बाकी अगर कोर्डिनेटर और टीम कोआर्डिनेटर हाथ में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ आपके पिता पिताश्री यहाँ पर रहे तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है <laughs> जब भी बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद या उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो बच्चों को बहुत खुशी होती है और वो अपने काम को लगन से करते हैं बड़े दिन से करते हैं पूरे मेहनत ऐसी करते हैं तो आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बाद फिर जुड़ते हैं आप सुनाए सुनते रहो मुस्ट्रा रहो बच्चे के जन्मजात जात टेढ़े बेड़े हाथ पैर व पोलियो का इलाज बच्चों में बड़ी हड्डियों व गलत जुड़ी हड्डियों का इलाज बच्चों के हाथ पैरों का टेढ़ापन व बच्चों के जन्मजात जात व जन्म के बाद पीठ के कुबर का इलाज बच्चों के मड़कों का दर्द मड़कों की टीबी आदि एवं बच्चों की अन्य हड्डियों ऐसी संबंधित रोगों का इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में अहमदाबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश चौहान बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा परामर्श एवं इलाज स्थान ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर तलहटी आबू रोड महीने के हर पहले शनिवार समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें शून्य या कॉल करे नौ शुने शुने रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः नौ बजे से बारह बजे जिंदगी जैसे एक सफर है सोहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना है जिंदगी एक सफर है सोहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उड़ले उड़ले ओ उड़ उड़ले ओ उड़ उड़ उड़ उड़े ओ उड़ उड़ उड़ई उड़लो उड़ल उड़ल ओ उड़ उड़ल ओ हंसते गाते से गुजर दुनिया की तू परवाना कर हे हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाना कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ये जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे हाँ चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ये जिंदगी एक सफ़र है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे मौत आनी है आएगी एक दिन अरे जान जाएगी जाएगी एक दिन हाँ मौत आनी है आएगी एक दिन अरे जान जाएगी जाएगी एक दिन ऐसी बात तो से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ए जिंदगी एक सफर है सोहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना यारो सब दुआ करो मिल के फरियाद करो दिल जो चला गया है उसे आबाद करो यारो तुम मेरा साथ दो जरा ओम शांति मैं हूँ गायक कलाकार राम शंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90. सुनते रहो रहो। मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आश करता आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मैं यहाँ पर दिल्ली से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ गालिब ऑडिटोरियम से जहाँ पर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसमें डायरेक्टर, एक्टर्स प्रोड्यूसर्स सब आ चुके हैं और उनसे बातें भी हो रही है उनसे इंटरव्यू भी मैंने रिकॉर्ड किया और अभी इस लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ में कुछ विशेष हमारे म्यूजिक uh, गवर uh, हैं जो बैंड चलाते हैं अलग अलग नाम से मैं मैं आप सभी को उनसे मिलाना चाहूंगा हेलो नमस्कार आपका नाम आ, हाँ, मेरा नाम अभिषेक एंड आई गोबा द नेम ऑफ आर्टिस्ट नेम ऑफ एंटनॉइड and and and my my fellow fellow musician musician is is there it's it's uh, Anish and go by the name of, uh, the name of of artist other fellow musician is there also it's, uh, Richard तो आप अपने समझते हैं तो so, हम आ, मैं अगर बोलूँ तो <laughs> हम लोग uh, काफी एक्टिव रहा हूँ और हम लोगों ने सोलो आर्टिस्ट अपना अपना काफी दिल्ली के अंदर और आउट ऑफ दिल्ली भी एक दो जगह लाइक केरला बनारस हम लोग ने काफी परफॉर्म किया है तो अभी बेसिकली डिफरेंट जॉनरा के म्यूजिशियंस हैं हम लोग मैं प्रेफर जो मेरा जॉनरा मेन जॉनरा है वो हिप हॉप रैप है और आजकल गली बॉय आने के बाद इसका थोड़ा बूम भी उठा है तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट हैं हम लोग तो so, like, बेसिकली हम लोग सिर्फ म्यूजिशियन नहीं है हम लोग एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के तौर पे भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे तो डिफरेंट आइडियाज हैं हमारे तो क्योंकि तीन अलग जॉनरा के मैचअप हो रहा है दो डिफरेंट आइडियाज हैं एक साथ हम एक ही सॉन्ग के ऊपर लाने की हमारी नेक्स्ट कोशिश रहेगी एग्जाम वगैरह जो आपको बहुत अच्छा लाइक काफी अच्छा पॉप फोकलिस्ट है तो बाकी रात सीन के अंदर हमारा भी और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट है जिनको हम लाइक Uh, जैसे 47 दिल्ली से और गुड़गांव को रिप्रेजेंट करता है लाइक mm -hmm. like, uh, उनको भी हम लोग काफी टेक करते हैं mm -hmm. हाँ हम लोग अभी करेंटली ये इन सवार आर्टिस्ट को सुन रहे हैं बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी आपको सुनना चाहूंगा अगली आवाज उनकी आप सुनेंगे आप सभी के कार्यक्रम का स्वागत मेरा नाम अनिश है एंड आई को मैं अनित नाम से जानता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक पॉप प्रोजेक्ट है और उसके अलावा अनिश पॉप है पर उसमें थोड़ा क्लासिकल एलिमेंट मिक्स करता हूं। नहीं। नहीं। नहीं। oh, okay, so मैं मैं ओके ओके तो तो कंपोजर अभी मेरा एक सॉन्ग है जो की जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मलयालम सॉन्ग चलेगा puri maya ka tai man maage tadhiya nittampe madhiryam sohan kanavil varumo so ramalil kootai gudanur narute nanthu aralagi nanen nanai varumo ennerige yerum padiye urunovai enu neraveyo vaanmalavil vidarum thule ashiyella niriyode <laughs> श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्यूँकी म्यूजिक की बातें हो रही है बैंड की बातें हो रही है तो थोड़ा सा आवाज भी आ जाए तो मलयालम गाना आपने सुना और गाने के भाव समझ में आ रहे हैं बहुत ही मीठा है और लगता है की प्यार का गाना है <laughs> तो जैसे आपने शब्दों का प्रयोग किया जिस टून में आपने गाया वो हमें बहुत ही अच्छा लगा आइए एक और आर्टिस्ट हम जोड़ना आपको हेलो तो, नमस्कार कैसे हैं आप? बहुत मेरा एक एम है की ऊपर बढ़ाना है और जिसमें मेरे ये दो दोस्त मेरे बहुत क्योंकि आजकल जमाना है तो सारी चीजें सारे मिला के, उसका हमें एक, एक कुछ और जो मेरा जो मेरा है है वो है पॉप, मैं से माइकल जैक्सन बहुत अच्छा <laughs> और आ, इंडिया में सोने तो बड़े होते होते जो म्यूजिकल जो था मेरा वो कई बार चेंज हुआ बट एट लास्ट में और म्यूजिक ही करना है अच्छा और फिर ये मेरे दोस्त मिले तो अभी मैं एक सही मैं कह सकता दिखाऊँ <laughs> तो अभी मैं एक सॉन्ग के ऊपर काम कर रहा हूँ इंग्लिश सॉन्ग है हिंदी और इंग्लिश देखता है नोंट एंड डों मैं तन हूँ <laughs> जुदाईयों का मेला हूँ खामोशियों में कैसा ये शो oh ke bhul gaya teri yaade teri baatein woh sapne woh baatein sab jhoothe the saare waqt bhi make me feel i right. make me feel haa right. tum mere dil mein rahto mein hai tum mere juke jazbaaton mein hai tum wando hai don't run do hai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 वो ये ऋषभ जी ने कमाल किया है और उनके साथियों ने जिनको हमने पहले सुना और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगीत जो है उसमें बहुत बड़ा सागर है जितना आप उसमें डूब के जाएंगे उतनी नए हीरे मोती आपके हाथ लगते जाते हैं तो जितना संगीत से आपका प्यार हो जाता है उतनी ही नई चीजें आपको मिल जाती है और लोगों को क्या पसंद है वो भी आप जान के और खास हमारे युवा साथियों को शायद ये चीजें बहुत पसंद है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप काम करते रहें आगे बढ़ते रहें और रेडियो मधुबन की ओर से आप तीनों को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल का चलिए <laughs> साथियों आज के इस एपिसोड में हमने अपने तीनों दोस्तों के नए दोस्तों को आपको मिलाया है जो म्यूजिक बैंड चलाते हैं अपना अपना पर्सनल भी और प्रोजेक्ट देते हैं तो साथ में मिल भी काम करते हैं इस तरह का इनका काम चल रहा है और मैंने कहा की आप रेडियो पे भी आइए हमारे रेडियो मौजूदन पे हमेशा आप भले दिल्ली में रहे लेकिन इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं और फोन से जैसे मैं यहाँ से बैठकर राजस्थान और गुजरात वालों को डायरेक्ट सुना सुन पा रहा हूँ अपनी आवाज लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आप भी यहाँ से गाने जरूर सुना सकते हैं जब भी कुछ ऐसा नया कर रहे हो तो जरूर फोन करके आप बताइए हमें भी अच्छा लगेगा और वहाँ हमारे श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा की अभी फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है इसमें स्क्रीनिंग चल रही है फिल्में बताई जा रही है अभी मैंने दो फिल्में देखी एक राजस्थान और पंजाब के बीच में पानी के लिए जो तो दिक्कतें हो गई थी पानी के लिए जो संघर्ष रहा है उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी वो फिल्म मैंने देखा और उसके पहले एक स्टार्टिंग में जो फिल्म बताई थी जो चाय कॉफी पे बनी थी और वो फिल्म जो है आ, इंडिया ईरान इनकी दोस्तानों पे बनाई गई है और उस बीच में चाय कैसे माध्यम बना ईरान से लोग यहाँ पर आने के बाद उन्होंने चाय का बिजनेस करते हुए कड़ी मेहनत करते हुए अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया और आज वो लोग पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे बस मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक चाय बनानी शुरू की और पहले चाय में दूध नहीं होती थी उनका स्पेशल चाय बनाने का तरीका होता था उसी से वो चाय बनाते थे और धीरे धीरे चाय में दूध पी गई और फिर बाद में धीरे धीरे चाय के साथ मस्त का पाव भी आना शुरू हो गया जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज्यादा प्यार उनको मिला उसके वजह से और धीरे धीरे वो छोटा चाय कॉफी के साथ साथ फिर वो रेस्टोरेंट का रूप ले गया और फिर अच्छे रेस्टोरेंट आज उनके हैं और वो लोग इंडिया में जैसे प्यार से रह रहे हैं वो चीजें उसमें बताने की कोशिश की गई थी और उसमें पुराने जो फिल्म हैं हमारे जाकेश शराफ है अली असगर साहब है और भी बहुत सारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनकी क्लिपिंग्स भी लिए क्योंकि वो टाइम पे वहाँ पर चाय टूने के लिए लोग भी जाते थे अपने आ, माता पिता के साथ ये जब से जाके बड़ा अच्छा वो है छोटी सी चीज है लेकिन उसको करने में कितनी मशक्कत लगी होगी कितनी मेहनत लगी होगी चाहे कॉफी से फिल्म बनाना <laughs> तो आप समझ सकते हैं की कहीं ना कहीं फिल्म बनाना आसान नहीं है लेकिन तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत जब हम लोग फिल्म पर्दे में देखते हैं तो उसको जितना गहराई से हम देखकर उस फिल्म बनाने वालों को और डायरेक्टर को अगर हम तब्जु देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो आई आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आपसे आपको रहो कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया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 मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूं बेखुदी का ये आलम न पूछो मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूं मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमा भी इश्क़ मेरा रंग लाया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 नमस्कार आप, रेडियो तो को आप सुन रहे हैं मधुबन अच्छा है और पूरी दुनिया में जो सुन रहे हैं आज रेडियो मधुबन को वो लोग अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को सुन पा रहे टेलीफोनिक लाइव और अभी अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे कॉलर को पराम जी ने भी आप सभी दोस्तों को याद किया और कहा की मेरे लिए दिल्ली पहुँचना बहुत लंबा पड़ जाता है लेकिन आपके लिए तो दिल्ली बहुत नजदीक हो गया दिल्ली अब आप आपके लिए दूर नहीं आया था उन्होंने कहा क्योंकि कल लाइव प्रोग्राम बहुत सुन रहे थे तो बाद आप सभी तो का फिर से एक बार स्वागत है सब पर कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे लिस्टनर जो फोन करना चाहते हैं वो नाइन इस नंबर पे कॉल कीजिए आप तो मर्ज हो जाएगा उसमें और ध्यान रखिए नाइन इस नंबर पे आप कॉल सकते कॉल कर सकते हैं ताकि आप लाइव हो सके और अभी मेरे साथ गगन है जो इस फिल्म फेस्टिवल में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं और अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं मुझे भी अच्छा लगा तो गगन आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन एंड नाइनटी बहुत ही अच्छे से काम करे और मेरे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से एंड न फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता हूँ इंडिया इंटरनेशन फिल्मिंग ऑडिटोरियम इट इज वन ऑफ द अमेजिंग फेस्टिवल ये एक कला का प्रदर्शन के लिए हो रहा है जो भी हमारे यहाँ दिग्गज है जिसमें बड़े बड़े महान कलाकार आए हुए हैं और मुझे बहुत ही सच में खुशी हो रही है और एक सम्मान फील हो रहा है कि हम एक ही छत पर एक छत के नीचे सब हम एकत्रित हुए हैं और इस कला को हम और आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं मेरा एक्सपीरियंस इस कॉन्फ्रेंस इंडिया को लेकर बहुत ही बेहतरीन है जैसे की मेरे सहयोगी ने भी कहा की दो में स्टार्ट हुआ था और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं मोर देन थ्री एंड नॉट लेस देन 44 फोर कंट्रीज हैिपेटेड विच इज अज थिंग आई होप मेरे पास यहाँ पे भी जनता होती तो मैं ताली बजवा देता बट आई एम शोर जो जो सुन रहे हैं वो बैठे बैठे भी ताली बजा सकते हैं इस अचीवमेंट से चलिए आप हमारे शो का जरूर ताली बजा रहे होंगे आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी और आपकी एनर्जी और आपका जो फ्लो है वो खुशी है Uh, तो मैं एंकर जीडी से मैंकर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे साथ एक वो भी यहाँ पर फिल्मिंग रहे हैं तो हेलो नमस्कार क्या नाम है आपका मेरा नाम मैं कॉन्फ्रेंस इंडिया में फोर थ्री मेम्बर हूँ मुझे न इस कॉन्फ्रेंस इंडिया का पार्ट बन के लिए बहुत अब अपने आप बहुत बड़ा नाम बन चुका तो जो जो तो तो है और तो इसमें नहीं, नहीं तोड़ा था वो कॉन्फिडेंस इंडिया ने तोड़ दिया हमें बहुत खुशी है और ये सन फेस्टिवल अभी तो फिलहाल डेली में हो रहा है लेकिन हम यहाँ डेही के साथ साथ हम सन फेस्टिवल को और आगे भी बढ़ाएंगे शहर में ले जाके बढ़ाए करेंगे तो आज है यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन सभी से भी मिलके बहुत खुशी हुई और मतलब बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है जो भी हम movement ही है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि आप किसी इंटरनेशनल हो एंडी 44 कंट्रीज एक बहुत बड़ी बात होती है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपको बहुत खुशी हो रहा है इस फिल्म फेस्टिवल में जुड़कर एक कोर मेंबर के रूप में आप काम कर रहे हैं आपके साथ बहुत बड़ी टीम है और सभी लोगों का मेहनत है रंग लाया है और चौवालीस देशों से फिल्में आई हैं और 300 से अधिक फिल्में यहां पर जो है देखी गई और उसमें से कुछ खास फिल्में जो है सिलेक्ट हुई है और वो चल रही है अब स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं उसको और आई आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनसे बातें करते हैं तो मुझे लगता है की हमारे सभी श्रोता भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा उन्हें भी लग रहा होगा कि यहाँ जो दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है उसको घर बैठे लाइव जो है वो सुन पा रहे हैं एक और दोस्त हमारे साथ है हेलो नमस्कार जी नमस्कार सर क्या नाम है आपका सदी सदीप जी क्या कर रहे हैं आप अभी आ, मैं शो तो का एंकर हूँ यहाँ पे तो, <laughs> तो मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म फेस्टिवल में क्या एंकर बन आप काम कर रहे थे देखिये सर फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें काफी विदेशों से मूवीज आई हमारे देश देश की मूवीज आई है मूवीज ऐसी भी हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की हैं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है इसमें और डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं साथ ही साथ हमें ये भी मिल रहा है की कल्चर वगैरह और डिफरेंट आर्ट देखने को मिल रहा है ग्राफिक आर्ट मूवीज देखने को मिल रही है और एक्टिंग आर्ट मूवीज देखने को मिल रही है और काफी डाइवर्सिटी है और नो डाउटिंग तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इन सबको और हमारे सारे में जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी बात बताया आपको एक अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग फिल्म है एनिमेशन है जैसे मोशन है या फिर आ, जो म्यूजिकल फिल्म है सिर्फ आवाज नहीं है उसमें डायलॉग नहीं है सिर्फ म्यूजिक के माध्यम से लोगों को एनिमेशन चित्र के माध्यम से म्यूजिक के माध्यम से कुछ मैसेज देने का कोशिश जो है जानी है और बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाओं को सुनकर एक और हमारे साथ साथ आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं हेलो नमस्कार जी क्या नाम है आपका दिवेश जी क्या करते हैं आप फिल्म डायरेक्टर काफी आय फिल्म सीरियल और विदेशों से देशों से इतने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स की फिल्में आई है और अलग अलग सब्जेक्ट से आई है जो की सेंसिटिव सब्जेक्ट है वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर नेचर को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री तो बहुत अच्छा कलेक्शन फिल्मों का और चैलेंज ये होता है कि जब आपको अच्छे में से अच्छा चुनना हो तो ये बहुत अच्छा चैलेंज होता है जितना भी कलेक्शन था बहुत अच्छा था और टोटल फिल्में ओवरऑल बहुत अच्छी थी जी जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे फिल्म कलेक्शन की बात आती है तो किसी टीम को लेकर सिलेक्ट कर रहे थे या रेंडमली जो अच्छा लग रहा है आपको वैसे किसी टीम को लेके नहीं था पहले तो हमारा एक आकलन था कि पूरी फिल्म में देख के उनको एक वोटिंग करना कि क्या है फिर उसके बाद उसमें से करना कि अब उस जैसे 100 तो में से 50 हो गयी में से तीस हो गयी तो वो अकॉर्डिंग टू रेटिंग फिल्टर होते होते फिर हम फाइनल तक पहुँचे <laughs> <laughs> तो इसमें फिर आपने जो सिलेक्ट की वो कैसे चेलेकिने? क्या देखा आपने उनमें एक तो पहले स्टोरी लाइन क्या थी सब्जेक्ट क्या था और फिर उसके बाद डायरेक्शन कैसा और कैमरे का मतलब कैमरे के एंगल से एडिटिंग हर ऑब्जेक्ट को देखते देखते फिर हमने फिल्टर किया तो उनमें कितना डीप एनिमेशन था और सब्जेक्टिव फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी डॉक्यूमेंट्री का क्या लेवल था कभी कभी ऐसा होता की फिल्मों का हो सकता है क्वालिटी ना अच्छा हो बट उसका कंटेंट बहुत डीप कंटेंट था क्योंकि जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स होते हैं या डिजिटल फिल्म मेकर्स होते हैं कभी कभी इतना अच्छा क्वालिटी अफोर्ड करना मुश्किल होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है उसको देख के चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आपको सुनकर और कहीं ना कहीं जो चीज आपने काम किया है जिस तरह से वो सारी चीजें जो है बहुत ही काबिल तारीफ़ है आपने काफी मेहनत किया पूरे 300 फिल्म देखना अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड ही है <laughs> और चलिए इसी के साथ एक और लिखना हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनसे बातें करते हैं हेलो जी नमस्कार कैसे आप और आपने क्या योगदान दिया आपका क्या विशेष मैं यहाँ पे, पे आई और में गए थे तो मुझे भी काफ़ी मिलके तो फ़िल्में मैंने देखी कंटेंट कौन सी गानी थी अच्छा है तो यही नुकसान था मेरा बहुत तो ही अच्छी बात आपने बताया तो की अपने व्यूज को देना ये भी बहुत बड़ा काम है तो आपने थोड़ा थोड़ा सीखा भी होगा और कुछ विशेष अपना योगदान भी दिया होगा <laughs> तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस लाइव एपिसोड में जुड़ने चलिए साथियों में ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए है रेणु के साथ और आयुषी बहन थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी लाइव शो यू जंशन लिख और फिर हम लोग छह बजे वापस जुड़ेंगे आपके साथ इसी तरह यहाँ क्या हो रहा है वो जरूर बताएंगे और सात बजे वापस मैं जुड़ूंगा आपसे और यहाँ जो फिल्म फेस्टिवल होगा और उसमें जो अवार्ड्स मिलने वाले उनके नाम उनके बातें क्यों मिला है ये सारी बातें मैं आपको सुनाता रहूंगा लेकिन आप रहेंगे कनेक्टेड वीडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्करो रेडियो मधुबनी पॉइंट फोरे पे सुनते रहो मुस्कुराते रहो दिल जो कहे गुनगुनाते रहो हर दिन का रोशन बनाते रहो हर शाम अपनी सजाते रहो Redillo Madhuban 90.4 F Only you on Redillo Madhuban 90.4